राश्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत के, केंद्रिय शेक्षिक प्रोध्योगी की संस्थान के, रेडियो प्रभाग द्वारप्रस्तु थे, आठ से ग्यारा वर्ष के बच्चों के लिए विज्ञान पर आधारित शंखला ज्ञान विज्ञान � श्रंखला के इस कारिकम का शीर्षक है दातों की देख भाल नमस्ते, नमस्ते बच्चो भई हम शुरू करें आज का कारिकम क्या सुनोगे तुम आज सबसे पहले काहानी, कविता, पहेली या कुछ और क्या कहा तुम पहेली सुनना चाहते हो तो भाई ठीक है पहली ही सुनो अ हां एक किले के अंदर ढेरों सफेद बंदर काम है उनका खाना उनका नाम तो बताना एक किले के अंदर ढेरों सफेद बंदर काम है उनका खाना उनका नाम तो बताना हां सुनी पहेली तुमने आ, भाई क्या है इस पहेली का जवाब क्या कहा मुश्किल पहेली है अरे भाई नहीं मुश्किल नहीं है भाई सोचो हम तुम्हें हराकर तुम्हारे दांत नहीं खट्टे करना चाहते आहा दांत शब्द सुनते ही पहेली का उत्तर तुमने समझ लिया हां भाई इस पहेली का उत्तर है दांत और कविता का शीर्षक भी है दांत जो अब हम तुम्हें सुना रहे हैं दांत हमारे दांत हमारे हमको लगते प्यारे प्यारे दांत हमारे दांत हमारे हमको लगते प्यारे प्यारे दातों से हम खाना खाते, मिठाई खाते, फल भी खाते नानी के घर जा कर तो हम हलवा पूरी खूब चवाते भोजन को हम जब भी खाते, दातों से हम उसे चवाते भोजन के बाद हमेशा हम दांतों को साफ कर चमकाते दांत ना होते यदि हमारे खाना कैसे खाते सारे खाना यदि ना खाते सारे मुंह के ही रह जाते सारे ओके ही रह जाते सारे भाई अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता भाई हमारे शरीर में ताकत ही ना रहती ताकत ना रहती तो खेलते कैसे घूमते कैसे पढ़ते कैसे और लिखते कैसे भाई इन सब के लिए जरूरी है ताकत और ताकत के लिए जरूरी है खाना और खाने के लिए जरूरी है दात, बिल्कुल स्वस्थ दात. स्वस्थ दात? अरे, समझे ने भाई, स्वस्थ दात, यानि वो दात, जो साफ हो, चमकते हो, और जिन में कीडा ना लगा हो. अरे, कीडे की बात पर याद आई एक कहानी, तो सुनो। एक थी गिलू गिलहरी एक बार वो एक बाग में घूम रही थी कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी गिलहरी चौंक उठी उसने घूम कर देखा कोने में किसी बच्चे का टूटा हुआ दांत पड़ा रो रहा था गिलहरी रानी उसके पास आई और उसने दांत से पूछा अरे भैया क्या बात है और रोक क्यों रहे हो क्या घर का रास्ता भूल गए हो कौन हा? ओ गिलहरी बहन मैं दांत हूं राजू के मुंह में था मगर मगर अब अब क्या अब मुझे राजू के मुंह से निकाल दिया गया अब मैं बेघर हो गया हूं क्या मैं तुम्हारे मुंह में रह सकता हूं हाय हाय क्या बात करते हो हा? तुम तो मनुष्य के दांत हो मकर तुम्हारी यह हालत हुई कैसे यह सब हुआ एक कीड़े की वजह से उसने मुझे खोखला कर दिया जिससे राजू के मुंह में बड़ा दर्द हुआ और और डॉक्टर ने मुझे निकाल कर बाहर फेंक दिया अब मैं क्या करूं किधर जाऊं अरे ये क्या ये कौन है तुम्हारे अंदर हिलता हुआ अरे यही तो वो कीड़ा है जिसने मुझे बेघर कर दिया अब बताओ इसकी शिकायत मैं कहां करूं किससे करूं कैसे करूं तुम रोते क्यों हो दाद भाई मैं अभी इस कीड़े की खबर लेती हूं अरे ओ क्या नाम है तुम्हारा जरा बाहर आओ कौन है अरे तुम ग्लेरी बहन वाह वाह वाह तुम्हारे दांत तो बड़े चमक रहे हैं क्या मैं तुम्हारे दांतों में रहने आ जाऊं क्या कहा खबरदार जो ऐसा किया हां नहीं तो तुमने राजू के इस दांत की क्या बुरी हालत कर दी है मैंने क्या किया है मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं राजू खुद इसका जिम्मेदार है क्या राजू ने तुम्हें अपने मुंह में रहने के लिए खुद बुलाया था तुम मेरी बात नहीं समझे राजू खाना खा के कुल्ला नहीं करता था रात को सोते समय सुबह उठकर दांत साफ नहीं करता था खूब टॉफी चॉकलेट खाता था इसीलिए इसीलिए क्या इसीलिए राजू के दांत गंदे हो गए मैल उसके दांतों में जमने लगा और जहां दांतों में मैल हो गंदगी हो हम कीड़ों को वहां घर बनाने का लालच तो आ जाता है ओह यानी तुम साफ और चमकते दांतों में घर बना ही नहीं सकते नहीं बना सकते तो तुम यह क्यों कह रहे थे कि तुम मेरे दांतों में घर बनाना चाहते हो भाई मेरे दांत तो चमक रहे हैं वो, वो वो तो मैं मजाक कर रहा था दरअसल अब इस दांत को छोड़कर किसी दूसरे दांत में जाना चाहता हूं अच्छा अब मुझे जाने दो अभी तो मुझे एक और दांत को तलाश करना है यह कहकर कीड़ा वहां से चल पड़ा किसी और दांत की तलाश में हां हो सकता है वो आपके दांतों में आकर रहने लगे भाई आप देख लो कि आपके दांत साफ हैं कि नहीं उन्हें तुम रोज साफ तो करते हो ना अब भाई खाने के बाद कुल्ला भी करते हो ना क्या हां अरे तो फिर डर की कोई बात ही नहीं है ज्ञान विज्ञान इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दांतों की देखभाल कार्यक्रम संयोजन डॉ जितेंद्र सिंह आलेख वंदना रावत अनुसंधान ममता दीक्षित भाग लेने वाले कलाकार सुनीता कोहली शांति एस कालरा यमन कौशिक और मालती कौशिक संगीत राकेश पंडित ध्वनि अंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन एवं Dauude al Chatrovedi, nervmal ivam prestoti, prevvude al